उसमें से कृष्ण हो गया उपासना के बल ज़्यादा है ये वाला ऐसे हो जाओ हम तो दिखते हैं बोले प्रकट हो जाओ अंदर आ जाओ ऑर्डर थोड़ी किया जाता है प्रार्थना की जाती है ये आधुनिक दिमाग है ना पढ़ाई लिखाई वाला इसीलिए मेहनत होती नहीं तो ज्यादा मेहनत नहीं है पढ़ो दुष्मणी है दूध की सफेद दूध है ऐसे चैतन्य का विवर्त ये जगत ईश्वर में ब्रह्म में बहुत ऊंची बात निर्वासनिक पुरुष को निष्काम कर्म करके बुद्धि वासना शुद्ध हुई है ध्यान करके एकाग्रता हुई फिर ज्ञान सुनकर अज्ञान मिटाते हो गए साक्षात इसलिए कर्म उपासना और ज्ञान तीन स्तर हैं। सत्कर्म से असत्कर्म की वासना मिटती है। ध्यान से चंचलता मिट्टी ज्ञान से ज्ञान मिटता है। मिट्ट मैं और हूँ यह जगत और है इस ब्रह्म को त्याग करो विस्तृत रूप ब्रह्म सत्ता में और कोई कल्पना नहीं जैसे जल में तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं जल रूप ही है तैसे सर्वरूप आत्मा एक है उसमें द्वितीय कल्पना कोई नहीं हे राम जी जिनका यह जन्म अंत का होता है उनमें निर्मल गुण जो वेद ने कहे हैं जिसका आखिरी जन्म है साक्षात्कार है उसके ये लक्षण होते देख लो अभी जन्म पाने हैं कि आखिरी जन्म है अपने हाथ की बात हम जिनका यह जन्म अंत का होता है, है? उनमें जिनका यह जन्म अंत का होता उनमे निर्मल गुण जो वेद ने कहे हैं अर्थात मैत्री सौम्यता मुक्तता ज्ञातव्यता और आर्यता प्रवेश करते हैं आ, आर्यता माना सदगुण मैत्री माना वो किसी को दुश्मन या पराया नहीं मानेगा जो भी उससे मिलेगा उनको अपना लगेगा ये आखिरी के जन्म वाले के मैत्री करुणा आर्यता मुदिता हुँ? सब जीवों पर दया करना मैत्री है हृदय में सदा समता भाव रहना और कोई शोभ ना उठना मुक्तता कहता है मुक्ता शोभ ना हो जैसा होगा चलो ठीक इसने ऐसा क्या है वैसा क्या घबरा गए दुखी हो गए चंचल हो गए परेशान हो गए मेरा क्या होगा ऐसा भाव नहीं होता ब्रह्मवेत्ता सदा समता में विषम दिखे तो भी ऐसी हाय लक्ष्मण करते हैं फिर भी अंदर में जो कह त्यों उठत बैठत ओ उठाने कहत कबीर हम उसी ठिकाने मैत्री मुक्तता किसी परिस्थिति में आ सकती नहीं ज्ञानवान से जितना भला होता है उतना और किसी तो तपस्याओं से नहीं होता और ज्ञानवान संत को पीठ देने से जो हानि होती है ऐसी हानि त्रिभुवन में कोई नहीं पता नहीं चलता पीठ देने वाले को वो देखो ना राजू मराठा का क्या हाल है पीठ देने का फल कैसा है मज़ा आ गया देखो बोले मैंने पीठ खा आ रहा हूँ आ रहा है तो बचा हुआ है थोड़ा नहीं तो अफाल अब आज्ञा करना भी तो पीठ देना है पूरा पीठ नहीं दिया लेकिन थोड़ा बहुत पीठ देने का मज़ा चख लिया अब यूं करता रहता है नदी पे घूमने जाता हूँ बैठ भी करता है सहज में माफी दी मिली है ना तने तो ये वक्त है ना वक्त है हाँ।, हाँ जी ब्रह्म ज्ञानी सब कार्यों को करता है परंतु उसके हृदय में लाभ अलाभ का राग द्वेष नहीं होता और सर्वदा काल सम कार्य करते हुए भी सब कार्य करते हुए उनके हृदय में राग नहीं होता द्वेष नहीं होता जैसे तो। कोई स्त्री लमपट्टु स्त्री के लिए रोए ऐसा राम जी रो के दिखा लेते लेकिन राम जी अपनी मुक्तता में जो के तुओ भाता भाई के मोह में फंसा हुआ आदमी जैसे भाई के लिए रोए ऐसा राम जी रोते हुए फिर भी राम जी का रुदन नाटक भी नहीं है हा निर्प रुदन है कपट से चलो रो के दिखाए ऐसा भी नहीं है ज्ञानी की गति ज्ञानी जाने पूरा कुछ वर्णन नहीं होता उसको तो शास्त्र में कहा धीरा की गति धीरा जाने धीर पुरुष तो ज्ञानी ही होता ये क्या ज्ञानी धीर पुरुष रमण महर्षि को किसी ने सवाल पूछा गुस्साए डंडा लेके उसके पीछे लग पड़े अलग पड़े दूर तक गए बाद में डंडा रख के आके शांति से ऐसे बैठे कि पॉल बेंटन लिखता है कि ऐसी प्रसन्नता हो का वर्णन नहीं हो सकता सहज में धीरो ने द्वेष्टि संसारम संसार की किसी अवस्था से वस्तु से द्वेष नहीं होता आत्मा नम ना वो भगवान को भी नहीं चाहता भगवान तो अपना आप आए चाहना दूसरे में होती